का होता है, तो इसके भास्तु में अभी भुवन का विस्तार बताया जा रहा है तो का विस्तार बताया जा रहा उसके देखिए ये जितना ये दृश्य संसार है ना ये सभी वर्तमान में सभी जम्बू के अंतर्गत है अंतर्गत जम्बू के अंतर्गत है पूरा सुमेरु पर्वत के चारों ओर जम्बू द्वीप है लेकिन दक्षिण ओर जंबु का वृक्ष है, है ना? ना? सुमेरु के दक्षिण ओर क्या है जम्मू का वृक्ष है इसलिए इस पूरे द्वीप को कह देते हैं जंबु द्वीप ये कहना है जैसे एशिया महाद्वीप कैसे आते है ना एशिया यूरोप ऐसे तो वैसे ये पूरे का नाम जम्बू द्वीप के आधार पर पूरा जम्मू है और देखेंगे इसमें इंग्लैंड इंग्लैंड ऐसा कहते हैं और यहाँ से है सुमेरो प्राचीना भद्रास का मालवत सीमा ना ही कहा तो ये सुमेरु पर्वत सुवर्ण का बना हुआ है और सुमेरु पर्वत सुवर्ण का बना हुआ है ऐसा या था तो सुमेरु प्राचीन सुमेरु पर्वत से पूर्व सुमेरु पर्वत से पूर्व है mm. मालवत्त सीमा न करते मालवान पर्वत एक ही सीमा वाला मालवान पर्वत की सीमा वाला भद्रासु नामक देश है मतलब सुमेरु से पूर्व एक देश है उसका नाम है भद्रासु और भद्रासु की सीमा है माल्यवान पर्वत कौन सा पर्वत मालवान पर्वत माल्यवत करते है माल्यवान लगाइए पंक्ति सुमेरु से पूर्व मालवान पर्वत की सीमा वाला भद्रासु नामक देश है मतलब से पूर्व और भद्राश देश की सीमा क्या है मालवान पर्वत मालवान पर्वत उसकी सीमा है सुमेरु से पूर्व मालवान पर्वत सुमेरु से पर्वत मालवान सीमा वाला या ऐसा लगाना सुमेरु से पूर्व मालवान पर्वत कैसा लगाएंगे सुमेरु से पूर्व मालवान पर्वत की सीमा वाला भद्रास नामक है? देश है सुमेरु से पूर्व भद्रास नामक देश है जिसकी सीमा मालवान पर्वत है जिसकी सीमा क्या है मालवान पर्वत है किसकी सीमा भद्रास भद्रास देश की ठीक है और प्रति तो प्रति सीना में के यहाँ पहले भी उसी पद को लाएंगे पहले सुमेरु है ना प्रति देश है नहीं रहा हो तो सुमेरु से पश्चिम गंधमाधन पर्वत की सीमा वाला केतुमाला देश है कौन सा देश है और सुमेरु से किधर है हाँ तो सुमेरु से पश्चिम गंधमाधन पर्वत की सीमा वाला चेतुमाला देश है केतुमाला देश की सीमा क्या है गंधमाधन पर्वत है, है? मध्य वर्षम इलावृतम मध्य में इलावृत वर्ष है वर्ष प्रकार कर देश मध्य में कौन सा देश है इलावृत देश है तो जितने देश बताए गए ना सबके बीच सभी देशों के बीच में स्थित है इलावृत सभी के बीच में स्थित है इलावृत स्थित है मध्य में इलावृत देश है अब देखेंगे तदियत योजन तदेत पूर्व में कहा गया यहाँ कौन जम्बू द्वीप से लेना है जम्मू द्वीप लेना है जम्बू द्वीप योजन सब शास्त्र की सौ हजार योजन पर्यंत फैला हुआ है लग जाएगा सुमेरु पर्यंत 100 हजार योजन पर्यंत है नहीं जम्बू द्वीप जम्बू द्वीप दी। कितना है सौ हजार योजना सौ हजार योजन पर्यंत है जम्बू द्वीप सौ हजार योजन पर आगे देखेंगे जम्बू आगे देखेंगे सुमेरोर दिसी, दिसी तो इस सुमेरु के चारों दिशाओं में सुमेरु की चारों दिशाओं में उसके आधे भाग में अन्य देश स्थित है सुमेरु के चारों दिशाओं में उसके आधे भाग में क्या है अन्य देश स्थित है चले आरू के चारों दिखाओ में उसके आधे भाग में सौ हजार योजना जम्बू दीप बताया ना तो उसका आधा कितना होगा पचास हजार योजना होगा ना तो पचास हजार योजन में अन्य देश स्थित है इस पंक्ति का कल दोबारा करेंगे याद दिलाना है ना हाँ कल दोबारा करूँगा याद दिलाईम सब शास्त्र आयामो जम्बू दीपा वह या सौ हजार योजन विस्तार वाला जम्मू द्वीप वह या सौ हजार योजन विस्तार वाला कौन है जम्मू है वैसे ऐसा लिस पंक्ति को दोबारा दे देखो लगाकर सुमेरू के चारों दिशाओं में उसकी कली लगाएंगे ठीक है आगे चलने थोड़ा कर उसको दोबारा लगाने की इच्छा है कोई तो आगे का भी देख ले कैसा प्रसंग है हलू आपके अलंकार में है साम वह या कौन जम्मू अस्ट्रयम के लिए जम्बू द्वीप आगे लिखा भी है ना? न खुवाक अलंकार में है वह या जम्बू द्वीप सौ हजार योजन पर्यंत विस्तार वाला है वाला या ऐसा लगाइए सौ हजार योजन पर्यत विस्तार वाला वाह या जम्बू द्वीप उससे दुगना सौ हजार योजन का जो दुगुना कितना होगा दो सौ हजार योजन नहीं मतलब क्या हुआ दो हजार योजन ठीक है उससे दुगना वलया कृतना लवनो दिना व्यक्ति था वलया कृतनाकार या गोलाकार गोलाकार लवण समुद्र से घिरा हुआ है गोलाकार लवण समुद्र से घिरा हुआ।, हुआ, हुआ है आवृत है कौन आवृत है जम्बू जी जम्बू जी के चारों ओर क्या बताया गया ये लवन समुद्र बताया गया अच्छा जी लग जाएगा की 100 हजार योजन विस्तार वाला हुआ या जम्मूद्वीप उससे दुगना तो सौ हजार योजन से दुगना दुगना गोलाकार समुद्र से वृक्षित है गोलाकार क्षार समुद्र से ढका हुआ है तो जो समुद्र है ना ये कैसा ही है लवनो नदी है छार समुद्र है ना खार खारा समुद्र है ढका हुआ है जम्मूद्वीप अब ये देखेंगे टकस का दुगना दुगना है क्या स्थिति जो है कि जैसे कि ये जम्मू द्वीप के चारों ओर क्या है छार समुद्र है ना खारे पानी का समुद्र है अब इसका ऐसा शास्त्र कहते हैं कि खारे पानी के समुद्र के बाद भी भूमि है उस भूमि के आसपास फिर एक समुद्र है फिर कोई भूमि है फिर कोई समुद्र है इस प्रकार से साफ द्वीप और सात समुद्रों का वर्णन मिलता है ऐसा इस तरह से लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि ये खारे पानी के बाद कुछ पता नहीं चलता है हरे पानी के बाद कुछ पता नहीं चलता आकाश ही दिखाई देता है जो तो ऊपर क्या है आकाश है ना, तो जो गोलाकार पृथ्वी है और गोलाकार पृथ्वी के किसी भी दिशा में जाओ तो जब समुद्र की दिशा में जाएंगे समुद्र तो समाप्त हो गया जो लोग बेचते हैं ना घूम करके खूब अनुसंधान करते हैं तो समुद्र समाप्त हो गया और समुद्र की चारों तरफ समुद्र की समाप्ति लोग देख लेते हैं समुद्र समाप्त होने पर बाद में कुछ है ऐसा पता नहीं चलता पृथ्वी तो सब जानते हैं समुद्र की समाप्ति भी सब सम जानते हैं कि समुद्र यहाँ से खत्म हो गया चारों तरफ का समुद्र समाप्त हो गया है ऐसा लोग देख लेते हैं अंतरिक्ष का अंत पता नहीं चलता है अंतरिक्ष कितना बड़ा है पता नहीं चलता है पूरी दुनिया में मतलब इस पृथ्वी पर समुद्र के ऊपर जितने ये तारे हैं ना वो कहते हैं एक आकाश के तारे हैं ऐसा कहना है अनुसंधान करताओं का एक आकाश के तारे हैं ऐसे दो करोड़ गुना और ज्यादा आकाश हैं ऐसा कहते हैं हम हाँ एक कर रहे। पूरी दुनिया की एक आकाश गंगा नहीं बताते हैं इसे 200 करोड़ गुना और आकाश गंगा है ऐसा उनका कहना है आगे। आगे और उसके आगे और क्या है कुछ पता नहीं तो मतलब जो जो शास्त्रों में जो लिखा है कि उसके आगे ये द्वीप है ये समुद्र है तो ऐसा इसको निधेद नहीं किया जा सकता है जब पता नहीं चलता है किसका है तो निधेद नहीं किया जा सकता है लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता है वहाँ पहुंची नहीं है सामान्य अब भी देखेंगे उसके आगे दुगने दुगने जैसे कि ये हजार विस्तार वाला है ना, उससे दुगना समुद्र हो गया और फिर समुद्र से दुगना विस्तार वाला एक द्वीप आएगा और उस द्वीप से दुगने विस्तार वाला फिर समुद्र आएगा और उससे फिर दुगने विस्तार वाला फिर कोई द्वीप आएगा इसे सात समुद्र सात द्वीप इस तरह के है उससे दुगने दुगने विस्तार वाले साथ कुमल मगध और पुष्कर द्वीप है पहले जम्बू द्वीप हुआ ना तो जम्बू द्वीप हुआ जम्बू द्वीप के अंदर ही भारतवर्ष है भारत ना अच्छा जो भरत खंड जिसे कहा जाता है अब देखो इसको तो द्वीप काउंच द्वीप और सालमल द्वीप मगध द्वीप और पुष्कर द्वीप कितनी बेगिनों ये छह है जम्मू को जोड़कर ये छह द्वीप है ना तो ये द्वीप जो है ना ये चार समुद्र के बाहर है अब इसको और बताते हैं सप्त समुद्राच और सात समुद्र समुद है समुद्र है कितने समुद हैं अभी हम लोग किससे परिचित है छार समुद्र से परिचित है केवल और छह सात समुद्र है उसमें अन्य समुद्रों को बताया जाता है एक जम्मू द्वीप एक द्वीप उसके चारों ओर छार समुद्र छार समुद्र की चारों ओर फिर कोई द्वीप फिर कोई समुद्र फिर द्वीप फिर समुद्र ऐसा है तो सरसब राशि कल्पाहुद्र है, है ना अब आगे के समुद्रों को बताते हैं कि सरसब की राशि के समान सरसब जानते हैं ना सरसप का तेल होता है ना फेल सरसों तो अब गेहूं की राशि भी आप खूब ऊंची लगा सकते हैं धान की भी चनेक की चने की राशि ऊंची लगा सकते है सरसों की राशि ऊंची नहीं लगती है वो नीचे फैलती लगा देती है ना हाँ वो नीचे फैलती है तो सरसों की राशि क्या बहुत ऊँची नहीं होती और भूमि कल जैसी भी नहीं होती ऊंची भी नहीं होती भूमि कल जैसी उसी तरह से सरसों की राशि के समान न तो बहुत ऊंचा और न ही भूमि कर्म समान मतलब तो है वो फैल जाता है सरसों में से तो इसका हुआ की के में शिरोभूषण सब चित्र से आश्चर्य में आश्चर्य में शैल पर्वत औतं कारण आश्चर्य में शिरोषण रूप पर्वत से युक्त शिरोभूषण में। में शिरो शिरो रूप पर्वत से राशि के समान तथा आश्चर्य रूप पर्वत कौन है समुद्र है आगे समुद्रों का वर्णन है उसको बताया जाता है इक्षु मतलब जो पहला कौन है दूसरा द्वीप सात सात द्वीप के चारों ओर जो समुद्र है वो इक्षु रथ का समुद्र है इक्षु रथ मतलब गन्ने का, ना? का है ना इच्छु रथ का समुद्र है क्या ये लवन सिंधु के चारों ओर कौन सा द्वीप है साग द्वीप और साग द्वीप के चारों ओर समुद्र जो है और रस के चारों ओर फिर कौन सा दीप आएगा कुछ कुछ द्वीप आएगा और उसके चारों ओर समुद्र कौन सा होगा सूरात है ना सुर का समुद्र है मदिरा का और सूरा समुद्र के चारों ओर द्वीप कौन होगा करउंची और क्रंची के चारों ओवर समुद्र क्या होगा दधी दधी समुद्र है है उसमें हाँ वही पूरा भरा है और ददी के चारों ओर समुद्र कौन सा होगा फिर सालमल से सालमल सालमल क्यूप होगा और सालमल द्वीप के चारों ओर कौन सा समुद्र होगा मंड मंड जानते हैं चावल उबाल करके उसको छानो ना उसको मंड कहते हैं ना वही मंड समुद्र है और मंड समुद्र के चारों ओर कौन सा द्वीप होगा मगध और मगध द्वीप के चारोवर कौन सा समुद्र होगा शीड़ कुछ लगता है नहीं हो गया, नहीं। कुछ गड़बड़ हो गया सर्फी छूट गया दोबारा देखो सर्फी छूट गया दोबारा देखना रहा सिंधु के चारों ओर कौन सा द्वीप है सात द्वीप और सात द्वीप के चारों ओर समुद्र कौन होगा अल्छूरस के चारों ओर कौन सा द्वीप आएगा कुछ द्वीप उसके चारों ओर समुद्र और खुरा समुद्र के चारों ओर द्वीप है और क्रौ के चारों ओर कौन सा समुद्र है मतलब और सर्की समुद्र के चारों ओर द्वीप कौन सा होगा और कांगल के चारों ओर कौन सा समुद्र होगा और दरी समुद्र के चारों ओर का द्वीप मगध मगध द्वीप मगध द्वीप के चार ओवर कौन सा समुद्र होगा मंडे और मंड समुद्र के चारों ओर कौन सा द्वीप होगा और पुष्कर द्वीप के चारों ओर जो समुद्र है ना वो क्षीर स्वादु दखा अर्थ है समान स्वादु जल वाला क्या होगा दूध के समान स्वादु जल वाला ऐसा है दूध के समान स्वादु जल वाला ऐसा ये समुद्र है ये स्थितियाँ है अब योग साधना केवल बल कर योगी जा सकता है योगी जा सकता है वैसे तो लोग नहीं जा पाएंगे मर करके जीवात्मा जीव एक सेकंड में किस लोक में कहा चली जाती है ना वहाँ कोई किसी की जा सकते लोगों हाँ एक ही समुद्र का पता है अब देखना अब ये सात समुद्र कहा है ना तो सात में लवण समुद्र तो पहले आ गया इसे साथ बनाया बताया है मतलब ये दीप है तथा सात समुद्र है तथा सात ऐसा कर लेना तथा साथ समुद्र है और बाद वाला उनकी कथ कैसा तो होगा सरसों की राशि के समान तथा आश्चर्य में शिरोभूषण रूप पर्वत वाले शिरोभूषण रूप पर्वत से युक्त है जो आगे समुद्र है समझ ना शिरोभूषण रूप पर्वत वाले किनारे किनारे पर्वत होंगे इनके शिरोभूषण रूप पर्वत वाले एक सूरज सूरा सरपी तथा क्षीर के समान स्वादु जल वाले क्षीर के समान स्वादिष्ट जल वाले समुद्र है कितने हुए छह अब अभी देखेंगे तो कुल कितने समुद्र हुए लवन समुद्र को लेकर हुए ना तो ये अब देखना अब ये द्वीप तो अब ये द्वीपों को बताते हैं कि सात समुद्र से घिरे हुए सात समुद्र से घिरे हुए कितने द्वीप हैं सात तो लगाइए सात समुद्र से घिरे हुए गोला तथा गोलाकार गोल के समान आकृति वाले मतलब गोलाकार सात समुद्र से घिरे हुए गोलाकार तथा लोकालोक पर्वत से घिरे हुए लोकालोक पर्वत से घिरे हुए ध्यान देंगे आप ये देखो सात दीपो सात तो सात तो समुद्र, समुद्र से घिरे हुए सात ड्यूप ऐसा लगाइए क्या सात समुद्र से घिरे हुए सात पे, ये ऐसा लगाना हाँ ठीक है सात समुद्र से घिरे हुए सात ड्यूपले के समान आकृति वाले हैं। तथा लोकालोक पर्वत से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? लोकालोक पर्वत से घिरे हुए हैं मतलब ये सात द्वीप सात समुद्र समझ गए और जब ये सात द्वीप सात समुद्र है इसके चारों ओर लोकालोक पर्वत है क्या पर्वत है लोकालोक पर्वत का मतलब है लोक और आलोक की उसकी एक तरफ प्रकाश है दूसरी तरफ प्रकाश नहीं मतलब उसके पृष्ठ भाग में पिछले भाग में प्रकाश नहीं जाता है ऐसा भागवत में लोकालोक आया, है, आया है। उस प्रकाश से नहीं जा सकता है मतलब ब्रह्मांड की सीमा हो जाती है वो ऐसा ब्रह्मांड की, की सीमा हो जाती है एक ब्रह्मांड में एक सम... एक, एक सूत्र है एक प्रमा, एक ब्रह्मांड तो ऐसा देखेंगे आप तो लो ये देखिए सात समुद्र से घिरे सात समुद्र से घिरे हुए वलय के समान आकृति वाले सात द्वीप लोकालोक पर्वत से घिरे हुए लोकालोक पर्वत से घिरे हुए पचास हजार करोड़ योजन तो माफ वाले पचास हजार करोड़ योजन माफ वाले हैं कौन सात ग्यू सबके साथ सात द्वीप को जोड़ना दोबारा लगाओ सात समुद्र से घिरे हुए कौन सात ग्यू गोलाकार कौन सात समुद्र और लोकालोक पर्वत से घिरे हुए कौन सात समुद्र सात घू कौन सात द्वीप का अन्य सबके साथ करना सप्वीप का सात समुद्र से घिरा हुआ कौन सात और वो गोलाकार कौन सात द्वीप और लोकालोक पर्वत से घिरे हुए कौन और वो पचास हजार करोड़ पचास हजार करोड़ माप वाले कौन है कोई सात द्वीप का ही है सात समुद्र से घिरे हुए वलय के समान आकृति वाले लोकालोक पर्वत ऐसी घिरे हुए पचास करोड़ योजन माप वाले सात द्वीप है कितने दीप हैं? हाँ तो अब देखो तद एक सर्वम सुप्रतिष्ठ प्रतिष्ठित संस्थानम तद एकदर्वम वह सभी जो बताया गया है ना आपको पर्वत बताए गए देश बताए गए समुद्र बताए गए द्वीप बताए गए सब बताया गया ना तो ये सभी सुप्रतिष्ठित संस्थान वाला ये सभी सुप्रतिष्ठित आकृति वाला कौन भूमंडल तो संपूर्ण सुप्रतिष्ठित आकृति वाला भूमंडल अंड मध्य व्यूधम ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है या ब्रह्मांड के अंदर स्थित है ब्रह्मांड के अंदर स्थित है ऐसा अर्थ कर लेना यह सभी सुप्रतिष्ठित आकृति वाला यह सभी सुप्रतिष्ठित आकृति वाला भूमंडल क्या कहेंगे यह सभी सुप्रतिष्ठित आकृति वाला भूमंडल ब्रह्मांड के अंदर स्थित है किसके अंदर स्थित है ब्रह्मांड के अंदर स्थित है और ब्रह्मांड तो कितना बड़ा हुआ देखो कोई कितने समुद्र कितने द्वीप कितने रेस आगे ना तो कहते हैं ब्रह्मांड क्या है तो कहते हैं की अंडम छ्रह्मांड प्रधान का अत्यंत सूक्ष्म अवयोग है प्रधान जो प्रकृति है ना उसका अत्यंत सूक्ष्म अवयोग है कैसे जैसे आकाश में खरजूत खरजूत जनते वर्षा काल में वो एक उसको तो जुगनू कहते हैं वो तो जलता सा रहता है तो आकाश में जुगनू कितना बड़ा है तो कहते हैं प्रधान तो कहते हैं कि प्रधान के मत वैसे जैसे आकाश में छोटा सा जुगनू रहता है वैसे ही प्रधान का अत्यंत छोटा भाग ब्रह्मांड है अत्यंत छोटा बोल रहे हैं प्रधान अवयगा सारा कुछ है की प्रधान का अत्यंत छोटा अवयोग और ब्रह्मांड प्रधान का अत्यंत छोटा अवयव है जैसे आकाश में खजुटी अभी देखिए तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है आजकल विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है लेकिन वो कुछ भी पता नहीं लगा सक रहा है नहीं, नहीं, लगा भी नहीं सकते हैं लगा भी नहीं सकते हैं कोई योगी गढ़ नहीं साधना करके पहुंच सकता है वो तो आकाश को अनंत अनंत ही रहे आकाश समाप्त कुछ समाप्त हो गई अवधि ऐसा वैज्ञानिक नहीं कैसे शोध करता समाप्त हुआ तो आगे क्या है जिज्ञासा होगी इनका बच्चन नहीं है कोई साधक ही साधना के बल पर वहाँ पहुँच सकता है प्रत्येक ऐसी देख सकता है वहाँ के लोगों से बात कर सकता है तो ऐसा एक ब्रह्मांड शास्त्र कहते हैं जैसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं विष्णु पुराण में आता है जैसे जल में युगप बुद्ध उत्पन्न होते हैं ना बुलबुले वैसे भगवान तो करोड़ों ब्रह्मांड की एक साथ कर देते हैं तो एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है एक चंद्रमा है ऐसे अनेक सूर्य चंद्रमा होते हैं तो लोग बड़े बड़े योग ईश्वर होते हैं साधना करते हैं उनको ये होती है उनकी आपसी बातचीत की कोई पांच समुद्र तक कोई पाँच सूर्य तक पहुंचा कोई सात सूर्य तक पहुंचा पांच सूर्य तक पहुँचना मतलब एक लोग एक ब्रह्मांड को तो पूरा जानते हैं दूसरे ब्रह्मांड की भी जानकारी होगी तीसरे की चौथे की में की गुरु नानक देव बगदाद गए तो वहाँ मरदाना और क्या था बाला मरदाना गए तो इन्होंने जो है ना बहुत सस्वर एक गान किया जिसमे था की लख सूर्य और लखचांद लाखों सूर्य हैं, लाखों चंद्रमा हैं ऐसा ऐसा वहाँ जाकर गाया तो उनको पकड़ के दिन में डलने लग गया तो एक सूर्य और एक चंद्रमा है कहां से आ तो फिर जब लेकिन वो इतने बड़े महापुरुष थे कि उनका प्रभाव पड़ा लोगों ने क्षमा मांगी महाराज इसका बताइए तो उन्होंने समझाया तो उनको छोड़ दिया जहाँ पर यह घटना घटी बगदाद में अभी शिला अभी भी वहाँ लगा हुआ है उसी समय का शिला लगा हुआ है तो के वहाँ के लोगों ने शिला स्मारक बनवा दिया गुरु नानक का तो इस्लाम ने क्या इस है संगीत पर प्रतिबंध है विधान अच्छा नहीं मानते लेकिन कहते हैं प्रतिबंध समय हट गया था गुरु नानक के लाखों से लाखों सुरखों चंदाया तो यहाँ वो योगी योगी लोग ही उसको जान पाते हैं ना और क्या है और या संसार में कितना आकर्षण है कितनी भोग सामग्रियाँ हैं कोई व्यक्ति ऐसा मिलना मुश्किल है जो तो सोचे की हमको कुछ नहीं चाहिए कुछ न कुछ तब प्राप्त करना चाहते हैं संसार की उस प्राप्त करना चाहते हैं और अलौकिक उस समय कहाँ से मिल जाएंगे किसी को यहाँ से मन हटे और साधना करे बेरा होगी मुनुक्राम नहीं है अभी देखेंगे शिलालेख है बरदार में अभी भी है गुरु नानक का अभी भी शिला के वहां को सुने का पाताल कहते हैं उस ब्रह्मांड के मध्य में पाताल में उस ब्रह्मांड के मध्य में उस या के मध्य में में में में में पाताल में समुद्र में। पाताल में, समुद्र समुद्र और पर्वतेषु एतेषु कहते हैं पाताल समुद्र और इन पर्वतों में जिन पर्वतों के नाम आए हैं पाताल समुद्र और इन पर्वतों में असुर गंधर्व किन्नर किम पुरुष यक्ष राष्टस भूत प्रेत पिता अपस्मारक अवसरा, अफसरस है ना प्राप्त अफ्सरा अफसरसी अफ्सरा ध्रमराक्षसुष्पाड विनायत अब इसके बाद अनुय कर देव है, ये देव युनिया निवास करती हैं। देव युनिया निवास करती हैं, देखो यहाँ पृथ्वी को नहीं लिया ना अभी नहीं पृथ्वी पर नहीं लिखा है तो ये सभी देव योनिया है क्योंकि विरक्षर सामर्थन में है जो तो अभी विष्णु पुराण में और भागवत में पूरा वर्णन मिलता है यानी ब्रह्मांड का पूरा पूरा वर्णन प्राप्त करना हो लोगों का विष्णु पुराण पढ़िए भागवत पढ़िए तो वहाँ बताया कि नीचे के जो पाताल आदि लोक हैं वहाँ सूर्य प्रकाश करते हैं किंतु तो गर्मी नहीं कर सकते चंद्रमा प्रकाश करता है किंतु शीतलता नहीं करता वायु चलती है सुखद लेकिन कभी तीव्र नहीं हो सकती है तो वहाँ सभी पूर्ण निवास करते हैं राक्षस की के लोग भी वहाँ निवास करते हैं राक्षस सब बाद में एक अनुचित तर्क में प्रयुक्त हुआ पहले नहीं वाल्मीकि रामायण में आया कि पितामा ब्रह्मा जब सृष्टि कर रहे हैं तो कुछ प्राणी उनसे उत्पन्न हो गए ब्रह्मा ने पूछा तुम क्या करोगे बोले मैं यज्ञ करूंगा तुम क्या करोगे मैं रक्षा करूंगा रक्षा करोगे तो तुम रक्षस हो गए यजन करेंगे मतलब पूजा करेंगे तो यक्ष हो उसी बीज पत्ती है थी रक्षा रक्षा एवं रक्षता ऐसा है प्रज्ञातिक अड़ होता है तो रक्षा आरंभ में रक्षा शब्द गलत अर्थ में प्रयुक्त होने का फिर वो दुराचारी होने से धीरे धीरे वो बुरे अर्थ में बाहर में प्रयुक्त होने लगा तो सूर्य भगवान जो है ना द्वादश सूर्यों के नाम शास्त्रों में आते हैं प्रत्येक महीने का एक सूर्य है तो सभी सूर्य भगवान के रथ है और हर रथ में एक राक्षस नियुक्त है उसका कारण क्या है <laughs> ये चौकीदार भी भी इतना ही नहीं है? तो असुर गंधर्व गंधर्व क्या है गं, गान विद्या में बड़े निपुण होते है अभी कहते हिमालय में है इसका कहना है लोगों का लेकिन वो सामान्य लोगों को नहीं मिलेंगे किन्नर किम पुरुष यक्ष यक्ष भी लोग बोलते हैं किन्नर नृत्य नृत्य कला वाले हैं देवता है ये गंधर्व गृत के है किम पुरुष यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिता अपस्मारक ब्रह्मराक्षस ब्रम्क्ष और विनायक के ये देव निदाया, ये देव योनिया निवास करती है कैलाश की तरफ कहते हैं महात्मा लोग चले जाओ एकांत में दुर्गम में तो ये सभी भी मिल जाएंगे ब्रमराक्षस मिल जाएंगे ऐसा कहते हैं अच्छा उन्हें बहुत विलक्षण का होता ये किसी हो है ये यक्षण की सिद्धि सुनी होगी ना क्या क्या लोग कर लेते हैं ऐसा तो हो जाता है अब देखेंगे सर्वेश सर्वेशु द्वीपेशु पुण्यात्मानो देव मनुष्या ये तो पाताल समुद्र और पर्वतों की बात हो गई ना अब अब सभी सर्वेशु द्वीपेशु साक आदि सभी द्वीपों में पृथ्वी पृथ्वी तो प्रसिद्ध है ना तो साक आदि सभी द्वीपों में पूर्ण कर्म करने वाले देवता और मनुष्य निवास करते हैं देवता और मनुष्य निवास करते हैं तो दूसरी जगह भी मनुष्य मनुष्य का प्रसिद्ध है की साक आदि सभी द्वीपों में मतलब वहां इस पृथ्वी पर यहाँ पर क्या है की पूर्ण भी करने वाले हैं पाप करने वाले भी है पाप करने वाले ज्यादा है वहां पाप वालों का ये तो साक आदि सभी द्वीप लेना है कौन सा द्वीप साक आदि सभी द्वीप लेना है शायद हमको लगता है इधर इस भूमि की बात कल आ गई थी ना इसमें जो है कर्म का फल भोगने वाले ऐसा ही सब कुछ आया था ना पहले ये साक आदि द्वीपों का है लगाइए कि साक आदि सभी द्वीपों में पूर्ण कर्म करने वाले देवता और मनुष्य निवास करते हैं अब जो तो सुमेरु पर्वत सुवर्ण का बना हुआ है और चारों वो इसमें बहुत बढ़िया समाधान दिया कि आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है तो कहते हैं कि सुमेरु पर्वत का दक्षिणी भाग नीला प्रतीत होता है जो सुमेरू पर्वत के चार शिखर हैं, एक शिखर जो है बैदूर का बना हुआ है दक्षिण तरफ का तो वो नीले नीली कांति उसकी फैलती है इसलिए दक्षिणी का नीला प्रतीत होता है सुमेरू का एक एक भाग जो है नीला है सुमेरु पर्वत का एक शिखर नीला है उसका अणाकार नीला प्रतीत हो रहा है ये बढ़िया ही बता रहा है सूत्रा और आप इसको देखेंगे कि अब सुमेरु पर्वत क्या है तो सुमेरु त्रिदशा नाम उद्यान भूमि त्रिदशा नाम करते हैं देवता नाम की सुमेरु पर्वत देवताओं का उद्यान स्थान है उद्यान कहते हैं बगीचा को ना? सुमेरु पर्वत देवताओं की उद्यान भूमि है देवताओं का बगीचा है अच्छे बगीचे में सुंदर सुन्दर पेड़ पौधे हों फूल फिले हों लोग घूमने जाते हैं तो कहते हैं वहाँ कौन कौन से उद्यान है कर्त कर्त सु में मिश्र वन नंदन और सुमानस इसी उद्यान ये उद्यान है कौन कौन उद्यान है नंदनवन चैत्र रथ और इति उद्यान कितने उद्यान हो गे? चार चार उद्यान वहाँ पर है देवताओं के देवताओं के फूल कभी घूमनाते नहीं है जैसे यहाँ के फूल जो है कुछ दिन बाद बेकार हो जाएंगे ना देवताओं के फूल कभी घूमनाएंगे नहीं वैसी ताजी ताजी हमेशा बनी रहेंगे उनके वस्त्रों पर मैल नहीं जमता पसीना नहीं आएगा मिट्टी नहीं चढ़ेगी शरीर में जो तो वस्त्रों में भी कभी कोई गंदगी नहीं होगी देवता जिस या भगवान किसी साधक को ऐसा भर तो गंदा नहीं होगा वो कल रखा हो तो जाता कभी कभी खाधना के फलते भगवान है अपना कोई देंगे दे दे। कभी गंदा ही नहीं होगा वो ठीक पहचानक गंदा हो गई जो वहां की होंगी आगे देखेंगे तो धर्मा जो सभा और वही सुमेरु पर्वत पर सुधर्मा नामक देवताओं की सभा है सुधरमा नामक क्या देवताओं की सभा में सुदर्शनम और देवताओं का पूर्व वहाँ का क्या नाम है सुदर्शन और उनके प्रसाद करके भवन जो उनका महल है ना जो महल है देवताओं का उसका नाम है वही जयंती ये सभी सुमेरु की बात चल रही है और सुनेरू जो है ना इसी जम्मू इसी भूतल पर है माननीय आये ना कहा पूछना ही मुश्किल है होगा जरूर वो सामान्य मनुष्यों के लिए इंद्री है योगी जनों के लिए इंद्री योगी जनों को ध्यान में गम में आए और इंद्री से भी बुलाए जा भी सकते, है। योगी सकते है। हैं उपयोग भी कर सकते हैं वो लोग जा सकते हैं और ये ध्यान देंगे तो ये ये अब देखो ये भू की बात हुई अब आगे अंतरिक्ष लोग को बता रहे हैं सात लोग है ना भूल भूवा वहाँ जना सकते कल वह नाया था अंतरिक्ष लोग की बात बता रहे हैं ग्रह नक्षत्र नक्षत्रु ध्रुवे निबदा ग्रह नक्षत्र और धत्र धु की पर्रमा करते हैं ना तो लगता है ध्रुव में बंद करके बंधे हुए घूम रहे हैं ऐसा कि ध्रुव में बंधे हुए से ग्रह नक्षत्र और अवतारे आगे देखेंगे वायु विक्षेप नियम उपलक्षित प्रचार इसका है कि वायु के व्यापार से निश्चित वायु के व्यापार से निश्चित संचार करने वाले हैं या वायु के व्यापार से नियत संचार करने वाले हैं नियत संचरण करते हैं ना गृह कैसे वायु के व्यापार से वायु की क्रिया से व्यापार मतलब क्रिया तो वायु विक्षेप निमेन उपलक्षित प्रचार है वायु के व्यापार से नियत संचरण करने वाले दिश्चेव वायु विक्षेपलक्षित प्रचार है वायु के व्यापार से वायु के व्यापार से नियत संचरण करने वाले क्या होगा? वायु के व्यापार से नियत संचरण करने वाले कौन गृह नक्षत्र सारे अब लगाइए कि ध्रुव से ध्रुव से बंधे हुए जैसे ऐसा लगाना वायु के व्यापार से नियत संचरण करने वाले तथा ध्रुव से बंधे हुए जैसे ग्रह नक्षत्र नक्षत्रे पर्वत के ऊपर सुमेरु ऊपर ऊपर है ना पूर्व सुमेरुर्व पर्वत के ऊपर ऊपर अंतरिक्ष में स्थित होकर करते स्थित होकर भी परिवर्तन करके घूमते रहते हैं सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊपर अंतरिक्ष में स्थित होकर के घूमते रहते हैं कौन घूमते रहते हैं गृह नक्षत्र तारे तू कर सके तू किंतु किंतु ध्रुव में बंधे जैसे किंतु ध्रुव में बंधे जैसे तथा वायु के व्यापार से नियत संचरण करने वाले गृह नक्षत्र तारे सुमेरु को पर्वत के ऊपर ऊपर अंतरिक्ष में स्थित होकर भ्रमण करते रहते हैं घूमते रहते हैं और सुमेरू के ऊपर ऊपर वो घूमते रहते तारे ये अंतरिक्ष लोग की बात हुई ना और गृह नक्षत्र तारे भी जो है ना बड़े बड़े सिद्धों के निवास स्थान है बड़े बड़े सिद्ध योगी स्वर्ग के निवासी स्थान में सब होते हैं योगी लोग भी बैठ जाए जाते हैं जब तो अंतरिक्ष लोक हुआ ना और भूर भो स्वर्गलोक है तो स्वर्ग लोक जो है ना महेंद्र का लोक इंद्र का लोक है महेंद्र निवासी हैं। महेंद्र के मतलब इसका मतलब है इंद्र लोक के निवासी स्वर्गलोक के निवासी छह प्रकार की देव जातिया है छह प्रकार की देव जातिया है जैसे त्रिदशा त्रिदश अग्नेश्वर याम तुषित अपरिर्मित वसुवर्ती अपरिर्मित और परिनिर्मित वसवर्ती क्या क्या नाम बताएं बताए तिरधर अग्निश्वासित अपरती और परिनिर्मित वसुवर्ती ऐसा अब भी देखेंगे सर्वे संकल्प सिद्धा अनिमात्र कल्पायुषो वृंदा है ना वे सभी सिद्ध संकल्प वाले उनका संकल्प कैसा सिद्ध है सिद्ध मतलब अभ्यास है जिनका संकल्प कभी घर नहीं होता है वे सभी सिद्ध संकल्प वाले कौन कौन जो छह प्रकार के बताए ना देव जातिया वे सभी सिद्ध संकल्प वाले अणिमा आदि ऐश्वर्यों से युक्त अणिमा आदि ऐश्वर्यों से अणिमा महिमा गरिमा अणिमा मतलब अत्यंत छोटा हो जाना और क्या है की गरिमा अत्यंत बड़ा हो जाना ऐसा अलिमाश्वरियो से युक्त कल्प पर्यत आयु वाले कल्प पर्यत वृंदारिका करवाह तो ते सर्वे कन्वे वृंदारिका के साथ पर्यत आयु वाले काम भोगिना करते हैं इच्छा अनुसार भोग करने वाले औपादिक देहा औपादिक देहा करते हैं की पुरुष स्त्री के संयोग के बिना क्षण मात्र से उत्पन्न हुए शरीर वाले पुरुष स्त्री के संयोग के बिना क्षण मात्र में उत्पन्न शरीर वाले मतलब जैसे कि ये इस लोक पर उत्पत्ति होती है ना पुरुष स्त्री के संयोग से देवताओं की ऐसी उत्पत्ति नहीं है पूर्ण कर्म करने वाला सीधा देवता बन जाता गर्भ में जाता है फिर पैदा होता ऐसा नहीं है और उत्तम अनुकूल अवसरों भी कृषि परिवारा करके उत्तम तथा अनुकूल अवसराओं से घिरे दे रहते हैं या उत्तम और तथा अनुकूल अवसराओं सेवित रहते से हैं दुबारा लगाना ते सर्वे वृंदार ते सर्वे वृंदार का वृंदारका का वे सभी देवता सिद्ध संकल्प वाले अनिमादी ईश्वर से युक्त कल्प पर्यत आयु वाले इच्छानुसार भोग करने वाले स्त्री पुरुष से संयोग के बिना प्राप्त हुए दे वाले देवाले कैसा स्त्री पुरुष संयोग के बिना प्राप्त हुए देव वाले उत्तम तथा अंकुल अवसराओं सेवित रहते हैं स्वर्ग लोग की बात हो गई ना भूत हुआ स्वा महा महान की बात बता रहे हैं महतिलो के प्राजापत्य प्रजापति के महान लोक में पांच प्रकार की देव जातिया है प्रजापति के महान लोक में पांच प्रकार की देव जातिया प्रतरनाभ और प्रसिताभ रिभु गल लेना भूभजन में रिभवा बन जाएगा है ना कुमुदा रिभु प्रकर्दन अंजनाभ और प्रसिताभ ऐसे महाभूत भूत बसीना ये महाभूत भूतों को बस में करने वाले मतलब पंच महाभूतों को इन्होंने बस में किया हुआ है जल को बस में कर ले तो पिपासा नहीं लगेगी है जल को बस में करने से क्या है पिपासा नहीं लगेगी तेज जो तो बस में हो जाए तो क्या है कि आपको गर्मी नहीं भी अगेगी पृथ्वी बस में हो जाए सब तो क्या है कि आपको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पंचभूत बस में हो जाए तो कोई सर्दी गर्मी बात कुछ नहीं होगा तो ये कहते हैं कि ये पांच ये महाभूतों को दस करने वाले ध्याना अरा करते हैं, ध्यान से जन्म सुख मात्र आहार वाले ध्यान से जन्म जो सुख है वही उनका आहार है ऐसा ध्यान जनियम की ध्यान जन्म और ध्यान जन्म के अर्थात सुखम इस प्रकार कुछ समाप्त करके यहाँ ध्यान अरा कर टीकाकार करते हैं ध्यान मात्र आहार वाले अर्थात ध्यान से जन्म सुख मात्र आहार वाले ध्यान से जन्म जो सुख है वही उनका भोजन है इसका और कुछ वो कामना ये बहुत ऊंचे साधक है सिद्ध जो है बहुत ऊँचे साधक है ये तो ध्यान से जन्मे सुख मात्र आहार वाले और हजार कल्प पर्यंत आयु वाले होते हैं हजार कल्प की आयु वाले होते हैं ये ये महाभूतों को प्रश्न करने वाले ध्यान से जन्मे सुख मात्र आहार वाले तथा हजार कल्प आयु वाले होते हैं प्रथम इसका मतलब है की सभी लोगों का एक साथ नहीं होता है ना कोई कोई लोग ऊपर के बचे रहते हैं अब देखना प्रथम अर्थ है अच्छा ब्रह्म ये इत कितने लोग हो गए वहाँ तक है नहीं। तीन होगा ना नू से यदि गिनेंगे तो चार हो गए नहीं। नहीं। नहीं। अब भू को छोड़कर तीन हो गए अब देखेंगे तो अभी ऊपर के तीन लोग और बचे ब्रह्मा के तीन लोग कहे गए ना तो कहते हैं ब्रह्मो प्रथम जनलोक ब्रह्मा के प्रथम जनलोक में ये नीचे से कितना नंबर होगा पांचवा ब्रह्मा के प्रथम जनलोक में चार प्रकार की जीव जातिया हैं कौन ब्रह्म पुरोहित ब्रह्म कायिक और ब्रह्म महाकायिक और तथा अजरामर अजरमर ए भूत इंद्री वसीना ये भूत और इंद्रियों को बस करने वाले दुगनी दुगनी वाले हैं। दुगनी दुगनी आयु आयु वाले वाले हैं हैं इसका मतलब ये पहला कौन है इसमें अच्छा ब्रह्मपुर से तो इससे दुगनी आयु किसकी होगी उससे दुगनी और उससे दुगनी हाँ तो बहुत अच्छा उससे पहले वाले लोक में जो थे उनकी कितनी आयु बताई थी कल्प शास्त्र आयु था ये हजार कल्प आयु बताई थी ना तो अब उससे दुगनी इसकी इसकी में जो पहला देता है उसकी दो हजार की आयु पहला कौन है इसमें ब्रह्मी इसकी दो हजार कल्प की उससे दुगनी ब्रह्म काय की उससे दुगनी ब्रह्म महाकाय की उससे दुग्नी आयु इसकी भी है अच्छा तो कैसी इतनी इतनी लंबी लंबी आयु वाले लोग है अब दो आदमी की कोई ठिकाना नहीं किस क्षण मर जाए फिर भी क्या क्या करता रहे कैसा आगे के लिए नहीं सोचता है कि भगवान को प्राप्त करके मुझको मुझे सोचता ही नहीं है मच्छर की आयु को मनुष्य की, की आयु के सामने कोई कीमत है नहीं है ना तो ये जो बड़े बड़े देवता हैं, इनके सामने जो है ना मनुष्य की आयु को मच्छर के भी जरा कुछ समझते हैं क्या मच्छर जैसा ही दर्द कुछ करता है तो यही खुशी कर देता है मच्छर की क्या कीमत है मनुष्य के सामने तो उनके सामने मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं है सब ले पा रही है अब ये देखेंगे ये नीचे से तपस्तवा होगा ना ब्रह्मा के द्वितीय तपलोक में तीन प्रकार की दिव जातिया है अभास्वर महाभासवर और सत्य महाभासवर एसे भूतेंद्री प्रकृति बस बसीना बस ये पंचभूत प्रकृति ये पंचभूत इंद्री तथा प्रकृति को बस में करने वाले पाठ यही है कि क्वेश्चन कर भूतेंद्री के बाद तो हाँ ये भूत इंद्री तथा प्रकृति को बस में करने वाले उत्तर दुगनी दुगनी आयु वाले हैं तो जो महाभासवर की आयु कौन कौन हाँ पहले वाला जो था ना अजरामर अजरामर से दुगनी आयु वाला भास्वर उसकी दुगनी आयु वाला महाभासवर ऐसे समझ लेना सर्वे ध्यान सभी ध्यान मात्राहर करने वाले या ध्यान ऐसी जन्म सुख मात्र वाले ऊपर और उर्ध्वम आ प्रतिशत ज्ञान कल बोलेंगे है न ओ पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णम पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमी उच्च